विपु आन अवस्था युद्धिजयिता व्यक्ति योज शेखा दूजने saamne द्वात्रिंशत्तमाध्यायस्य चतुर्थो चतुर्थोन्त परितमे व्याख्यापते च ओ एषो देवा है इस मंत्र का आत्मा आत्माता और देवक्रह पुनस्तव कहा फिर उसी विषय को इस मंत्र में कहा है पदारे परमात्मा तत्व सैकता दिव्य स्वरूप एव जनिष्यमाणः प्रसिद्धिम् प्राप्स्यमाणः प्रत्यम् प्रतिपदार्थम् अन्ती प्राप्नोति जनान् विद्वान्तः सिद्धन्ति वर्तते वर्तते परार्थ प्रसिद्धेवानि अन्त प्रथम जातः प्रकटता प्राप्त वी जानी प्रथम प्रसिद्धि प्राप्त हो सर्वे मुखादि अवगो वा इन्द्रियो प्रत्य प्राप्त हुआि अचल सर सी है वही तुम लोगों को उपासना करने और जानने युक्त है यह जगत पन्न का प्रकाशित हुआ सब दिखा होके इंद्रियों के विकास सब इंद्रियों के काम व्याप्त होने ऐसी करता हुआ सब प्राणियों के गो में जगत की प्रकट होता है वन सरा मनुष्य के जान्युग है अन्ने के कार्य योगिनी हैक देव की बातें हमारे व्यवहार उपयोग होता है, का है इस इस माना एक शब्द है ये विषव ऐसे कार्य होता है ये शव यह खास करी क्या भूल करता है परिवार मुझे बुद्धि के स्तर पर सोचता है कि ईश्वर दूर रहता है आपके घरों में बच्चे को सिखाया नहीं जाता उसको की बात से पूछा जाता है कि ईश्वर कहां रहता है यह उत्तर देते हैं ईश्वर के ऊपर रहगा कसी परंपरा होता है आज घरों में कुछ बच्चे में लगभग वो ईश्वर के ऊपर रहता और इस प्रसिद्ध बात को लेकर ब्रह्मात्मारियों ने लोगों को समझाना आरंभ किया ईश्वर परम धाम में रहता है तो परम धाम में रहता है यह कैसे पता चला क्योंकि सभी लोग यही कहते हैं कि ऊपर है अपनी बात की पुष्टि में वो ये कहते हैं कि सभी लोग ये बोलते हैं ईश्वर ऊपर रहता है ईश्वर ऊपर रहता है वे भी यह कहता है एक है यह परमात्मा काम है आपका निरीक्षण करना जिस साधना नाम बैठे हो तो प्राय ऐसा अंत होता है कि ईश्वर कहीं दूर है ईश्वर कहीं दूर है प्रयोगों के अनुसार व्यक्ति को अर्थ लेना है। यदि भाषा के प्रयोगों को व्यक्ति ठीक नहीं लगा पाता तो उसका अलर्ट हो जाता देखो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने महर्षि विद्या प्राप्त की एक दर्शनों उपेश के माध्यम से योगाभ्यास के माध्यम से महान विद्वान बने और उसके अंत में वेदों दर्शनों उपनिषदों ग्राम ग्रहित उन सबका जो हाल रूप में ज्ञान विज्ञान था वह सच्चा प्रसादारी गण को मिल गया और उसमें झूठे देवताओं का खंडन किया झूठे ईश्वर का खंडन किया झूठी पूजा पाठ का पंडित झूठे त्यौहार संस्कारों का पंडित झूठे जगत का पंडित झूठी राजनीति का पंडित सभी का पंडित कराया अब लोग ये कहेंगे कि स्वामी नयानंद सरस्वती जी और यारी समाज की रोग सरकार की है हुआ वेदों की भाषा दर्शनों की भाषा उपनिष्ठ की भाषा ठीक समझ में नहीं आई जो ठीक समझ में नहीं आई तो उसका परिणाम आपने सुना है महात्मा बुद्ध की बात सुनाते हुए कितनी कितनी कहते हुए अलग बात जैसा परंपरा से हमारे सामने आती है वैसा हम मनन करते हैं महात्मा बुद्ध के काल में पशुओं को भेड़ बकरियों को लेवल के लेवल को बदी रूप में हवन को नाला जा जाता जो हम सुने एक कथा आती है महात्मा बुद्ध एक झुंड भुण होता है उसको रेवड़ दी बोलती थी उसको ले जा रहा था और वो एक बच्चा जो था उनकी टांग लग थी टूट गई थी बेचारा चल नहीं सकता था उसको मारता था उसको राजी ढराता था तो उसको बड़ी तैयार है मार बेचारे को लेकर उस समय एक बात का निशान महात्मा बुद्ध ने कहा कि यह प्रश्नों का डालना आप अन्याय लोगों ने क्या कहा वीतों में ऐसा ही लिखा ऋषि कृषि में ऐसा ही लिखा और महात्मा बुद्ध बताते चुप विद्वान् नीते वेदो विद्वान् दर्श्वान्ते वेदो मही मानता यदिते यदि वेदो या कते हते तु के, के वेद न स्वामी दान सरस्वती जीने काशी पण्डितो सर्प ये बता दो कि वेदमन्त्री मुर्ति पूजा भगवान् अकार वै नी बता ह वेद कार्य तो भाषा विज्ञान के अहम कार्य न छोड़े वह ईश्वर सर्वज्ञापक है इस्वर तो इसका मतलब ईश्वर दूर भी है जिस ईश्वर ने सारे संसार को बनाया यह ऐसा प्रयोग है वही को देखता है यह ऐसा प्रयोग है यह परमात्मा सबको देखता है यह इस ये जो है, ये है। को मात्माजको समयवेद कहा जाता है, तो, वहां पर भी है।, है तो जो वय परमात्मात्मासत्माो पमात्मात्मान पर देणा प्रातः काले सदक जो व्यक्ति दुनिया के व्यक्ति के पदार्थों को ठीक जान के उनके साथ ठीक संबंध की स्थापना नहीं करता वह व्यक्ति सफल नहीं हो बिजली पानी चूल्हा गैस किसी को ले दो रेल का इंजन किसी को घड़ी को ले दो व्यक्ति जिन पदार्थों के स्वरूप को जानता है उसके साथ ठीक संपर्ध करके प्रयोग में जाता है तो सफलता मिलती है अब जो ईश्वर को हम ऐसा मान लेंगे ईश्वर वहां है दूर रहता है और साथ में है ऐसा नहीं माने तो ईश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं जुड़ेगा जुड़ेगा श्री कृष्ण जी महाराज को अवतार मानिए श्री रामचंद्र जी का अवतार मानिए पता नहीं कितने अवतार उसमें लोगों ने देखो क्या समझा ध्यान देना कि भगवान के उसको मुंह भी होता है वो क्या दीजिए भगवान के मुंह को मुंह भी होता है अच्छा क्यों मुंशी मुंह होता है इसलिए भगवान से भी मुंह होता है अच्छा आप सोचो हमारा मुंह है अस्ति जि व्यक्ति चीता भगवान् का भी शरीर करना भगवान् कादाना भगवान् का अवत इ आचार प्रसार बनाते हैं, सजाते हैं, और जिसका है जिका सुसज्जित अवता पूजापाठ धारा कि पा हा जिसके o, मुखे। मुखे है अवकाश प्रकाश बहु अगवान् बहु सुन्दरी धनेन सुन्दर सुन्दर भगवान् अस्तु ये बताव बना चिया या अस्तु यान लिखा सर्वातोमुखोमुखा ऐसि जी जा सव बता पठे लिखे बागोन्मुखो है है? तो का का है? चीज अूमका मू कि भूमका मूर् सम एक है? लोहे के गोले का किशोर मू कि चित्र जिका है. तो? देवाक्रठ जान्ध माध ऐा हो भगवान् है नहीं है। ऐसा भगवान् अव ऐ भगवान् ढूलना चेगा तु नाग जन्म इदामा अन्तरी कामूहे मात्मा क्या रहा। रहा, से से से से दिमागमा ईशोर सकता शोरश सकतां ने सकते भगवान् जी के दे सकता इसलिए परमात्मा को छूने में वैसा ही दिमाग खुद ही रखने के लिए जैसा ही का स्वभाव गुण करेंगे तो इस पर मिलेगा जैसे को पैसा समझ के खोज करने का नाम ध्यान है और वैसा व्यक्ति मान के चलेगा तो ईश्वर से संबंध चुड़ेगा मान के आधार पर हमको परमात्मा का स्वरूप जान करके और के साथ यदि के, ईशक सम्बन्ध योजना चेत् यदुवेदन्यामि सम्यक् व्याख्या